के साधन को विद्या से भिन्न और कर्म से भी भिन्न कहते हैं और अगला वाक्य क्या था अन्य अन्यू विद्या अन्य जाहु रविद्या पूर्वाचार्य ऐसा पूर्वाचार आचार्यों के बच्चन हमने सुने हैं, जिन्होंने हमको उनका उपदेश दिया था ठीक है न? ये ये, नहीं। ये, ये था तो वो विद्या से अन्य है और की भिचे चाज़िये। भिचे चाज़िये। आ, कौन सा मंत्र था ये दसम दसम मंत्र क्या था ठीक है ये दसम मंत्र है और नवम मंत्र में केवल कर्म का अनुष्ठान करने वालों का और केवल विद्या का अनुष्ठान करने वालों की निंदा की गई थी क्या प्रवेशन थी तो ये नवन था तो हाँ नवम मंत्र में क्या है केवल कर्म का अनुष्ठान और केवल विद्या का अनुष्ठान करने वालों की निंदा की गई थी इसमें ज्यादा निंदित कौन था केवल विद्या का है ना हाँ निंदित तो दोनों है क्योंकि मतलब एक एक का अनुष्ठान करने से संसार सागर से पार नहीं हो सकता है कोई भी तो क्योंकि विद्या तो वो कर्म तो मोक्ष का साधन है नहीं है ना तो कोई सोचेगा उससे ही मोक्ष हो जाएगा तो बात नहीं बनेगी और जहाँ जो कर्म की बात आती है ना जो मुक्शु है वो तो ब्रह्म विद्या को लक्ष्य करके काम चलता है करता है ना अच्छा अब देखना कि और तो जो सोचेगा कि केवल विद्या का अनुष्ठान करना आए केवल ध्यान करना आए परमात्मा का हमको कर्मों से क्या मतलब है तो वो भी कर्म को छोड़ने से ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति कर पाएगा कभी भी उसकी यह परोक्षात्मिका ब्रह्म विद्या नहीं होगी ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति कभी भी नहीं हो सकती है और कर्म को छोड़ने से प्रतिभा और हो जाएगा कर्मानुष्ठान करने वाले को क्या है कर्म का कर छोड़ने से प्रतिभा तो नहीं हुआ यानी विद्या का अनुष्ठान में नहीं हुआ संसार में कर्म का रहता है और ऐसा और ये क्या है कर्म केवल विद्या का अनुष्ठान करने वाले को विद्या की निष्पत्ति नहीं होगी बल्कि कर्म छोड़ने से और अधिक प्रत्यु होता है ठीक है तो ये बताया गया दसम में विद्या से अन्य और अविद्या से अन्य है मोक्ष रखा जा विद्या से अन्य मतलब केवल विद्या से क्यूँकी विद्या ही मोक्ष का साधन है ध्यान तो जो मोक्ष का साधन विद्या से अन्य तो क्या मतलब हुआ केवल केवल विद्या से केवल विद्या से अन्न है और केवल कर्म से अन्य और संग्रहण उत्तम अन्य ये दशम मंत्र में अन्यत आया था ना कि मोक्ष का साधन कर्म से अन्य और विद्या से अन्य है तो अन्य इक्षेपण उत्तम किम उत्तम मोक्ष साधनम्म अन्य संक्षेप से किसे बताया मोक्ष साधन को आप दिकर से स्पष्ट करते हैं से कहे गए मोक्ष के साधन को स्पष्ट करते हैं वहाँ संक्षेप से कह दिया कि अन्य है अन्य क्या है ये बताया नहीं, नहीं है ना तो अब उसको स्पष्ट कर रहे हैं लग गया किस प्रकार स्पष्ट करते हैं विद्यादो भारा मंत्र देखना विद्याम् वेदो वेदो उभयम् विद्या विद्याभ अद्याद्याभ विद्याद्या वेद है ना यह करता है जो विद्याम अविद्याम ध्यान रखना विद्या कभी में -कभी एक बार और लगाते लक्ष्मण को कहना है संस्कृत में राम लक्ष्मण चा एक चाहते पंडित और राम तो राम चाह लक्ष्मण चा दो भी लगा देंगे तो उसी अभिप्राय से दो लगा दिया यहाँ यह विद्यां चा अविद्या तद उभयम् सहवेद यह जो व्यक्ति विद्या और अविद्या तद अभयम उन दोनों को उन दोनों को सहवेद उन दोनों को साथ साथ अनुष्ठे जानता है उन दोनों को साथ साथ अनुष्ठे जानता है उन दोनों को साथ साथ जानता है साथ साथ किस रूप से जानता है अनुष्ठे जिसका अनुष्ठान किया जाए उसे क्या कहते हैं अनुष्ठे तो दोनों का साथ अनुष्ठान करना है तो दोनों अनु क्या है प्रश्न और विद्या से भिन्न को क्या कहते हैं अविद्या, अविद्यापुरुष समास हुआ है तो जब समास हुआ है तो विद्या से भिन्न क्या हुआ कर्म है इस प्रकार अविद्या का कर्म हो जाता है अविद्यार्थ इस प्रकार कर्म होता है की जो व्यक्ति और कर्म तदव उन दोनों को साथ साथ अनुठे जानता है या उन दोनों को अंगांगी भाव से साथ साथ अनुठे जानता है ऐसा भी कह सकते अंगी कौन होगी अंगी और अंग जो व्यक्ति या जो मुक्तु विद्या और अविद्या उन दोनों को अंगांगी भाव से साथ साथ अनुठे जानता है अविद्यामृत तीर्थ विद्या अमृतम अश्नु पहली पंक्ति में यह आया था ना तो यहाँ पर सह का करना पड़ेगा वह है ना वह अविद्या अविद्या करके कर्मणा वह व्यक्ति कर्म से मृत्यु का अतिक्रमण करके कर्म से मृत्यु का अतिक्रमण करके विद्या अमृतम अश्न विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है किसको प्राप्त करता है मोक्ष मोक्ष को प्राप्त करता है देशिक स्वामी ने पहले स्कर्प किया है की कि, अमृतम कर दिया ब्रह्म दो अर्थ किए हैं पहले अर्थ किया ब्रह्म और पक्षांतरण अर्थ किया है मोक्ष कि अविद्या से मृत्यु का अतिक्रमण करके विद्या से ब्रह्म को प्राप्त करता है या मोक्ष को प्राप्त करता है दोनों अर्थ संभव है अब देखना अविद्या से क्या अविद्या मतलब कर्म दोनों को साथ साथ अनुष्ठे अनुष्ठे जानेगा तो अनुष्ठान एक का कर करेगा की दोनों को करेगा दोनों को करेगा कर्म के समय कर्म का अनुष्ठान और शेष सूर्य समय क्या है ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान पूरे समय ईश्वर का ध्यान करना है ब्रह्म विद्या का नुकसान करना है तो क्या होगा करने से तो कहते हैं कर्म के द्वारा मृत्यु का काम होगा कर्म के द्वारा क्या होगा तो मृत्यु का अर्थ देखेंगे इसी पेज पर जो दिए सुन लो पहले विद्या की उत्पत्ति से के प्रतिबंधक कर्म विद्या की उत्पत्ति के या विद्या की निष्पत्ति के प्रतिबंधक कर्म कि बहुत सारे ऐसे पुराने पूर्ण पाप रूप करने पड़े रहते हैं जिनके कारण क्या होती है ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति नहीं हो पाती है नहीं हो पाती सबकी क्यूँकी क्या पड़े हुए है प्रतिबंधक पढ़ाए क्या पड़ा हुआ है किसका प्रतिबंधक ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति का प्रतिबंधक वो प्रतिबंधक किमरूप है कर्मरूप है कि कर्म, कर्म रूप है नहीं अविद्या ये, वो कर्म नहीं ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक प्राचीन कर्म ये किसका है मृत्यु का ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक कर्म ये तो मृत्यु का है और ऐसे कर्मों का फिर अविद्या से ही अतिक्रमण करना है कर्मो से ही अतिक्रमण करना है क्यों जो नित्य में कर्म ब्रह्म विद्या के अंग है ना उनसे अतिक्रमण होगा उन प्राचीन कर्मों का बात तो देखो मृत्यु कर्ज देख लो इसी देश पर इसी फेज पर ऊपर की व्याख्या में पृथ्वर जीविका की व्याख्या में मिलेगा मृत्यु का क्या के है प्रतिबंधी कर्म ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक प्राचीन कर्म है ना कर्म है ना जिनके कारण चाहने पर भी हम लोग ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति नहीं करवाते तो ब्रम विद्या की निष्पत्ति के प्रतिबंधक जो कर्म है वो किस शब्द कहेंगे मृत्यु शब्द कर्म तो पहले भी है ना इस मृत्यु अभी मृत्यु कहे गए इनका अतिक्रमण मतलब इनकी निवृत्ति इनका ना इनका अतिक्रमण किसके द्वारा होगा बोलो अविद्या अविद्या के द्वारा है ना अविद्या का क्या अर्थ है अंग जो कर्म विद्या का जिसको कर्म नेवणी से जिन कर्मो को कहा था नित्वृत्ति कर्म तो उसका अर्थ हो जाएगा अविद्या के द्वारा या विद्या के अंग कर्म के द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण करके अर्थात ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक कर्मों का अतिक्रमण करके अतिक्रमण करके मतलब निवृत करके विद्या विद्या का क्या थे ब्रह्म भिज्या भिज्या थे, या वो थे। है ना ब्रह्म विद्या से अमृतम वस्तु तो अमृतम कर् यदि करेंगे ब्रह्म तो अस्मुति गर्थ प्राप्त होती की वो ब्रह्म को प्राप्त करता है या ब्रह्म का नो करता है भी अर्थ हो जाएगा है ना और यदि अमृतम करके क्या करते हैं मोक्ष तो मोक्ष प्राप्त करता है ठीक है विद्या से क्या करता है मुक्त को प्राप्त करता है तो करना दोनों का अनुष्ठान है फिर दोनों का कार्य अलग अलग है दोनों के कार्य अलग अलग नहीं। नहीं। अलग अलग है यदि कोई पूछे सिद्धांत में विशेषता सिद्धांत में मोक्ष का साधन क्या है तो सीधे क्या उत्तर देंगे आप ब्रह्म विद्या क्या है ब्रम विद्या अब ध्यान देना जो ब्रम विद्या मोक्ष का साधन है वो इतर निरपेक्ष काम करती है उसका अंग क्या है कर तो अनुष्ठान दोनों करना है कर्म का भी अनुष्ठान करना है ब्रह्म विद्या का भी अनुष्ठान करना है अनुष्ठे दोनों हैं। जैसे मोक्ष का साधन कौन है ब्रह्म विद्या दो और ये अंताग्रहण की शुद्धि का साधन कौन है कर्म अंताग्रहण की शुद्धि का मतलब अंताग्रहण की अशुद्धि क्या है रस्तम क्या है ना और रस्तम किस कारण से है वो जो ये प्राचीन कर्म है ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक जो कर्म पड़े हैं नाची हाँ तो उसका कारण क्या है है ठीक है ना अंतकरण की अशुद्धि किम रूप होती है रस है है अब वो किस कारण है प्राचीन कर्म। प्राचीन कर्मों के कारण तो फिर प्राचीन, तो प्राचीन कर्मों की निवृत्ति किसने होगी कर्मों से तो फिर क्या है जब उन कर्मों से उनकी निवृत्ति होगी प्राचीन कर्मों की तो कर्म के निवृत्त होने से रस्त समय अंताकरण शुद्ध हो जाएगा तो कहते हैं कर्म अंताकरण की शुद्धि के द्वारा ब्रह्म विद्या के उपकार होते हैं ब्रह्म विद्या के उपकार अंताकरण की शुद्धि के द्वारा बात अतीस वही तो मोक्ष का साधन ब्रह्म विद्या ही है हाँ और ये क्या है अंताकरण के शुद्धि का साधन है या ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक कर्मों की निवृत्ति का साधन है ठीक है सिद्धांत हाँ। ये, ये तो दोनों को करना मानता है ना शंकर मत में दोनों को करना नहीं पड़ता है उनके यहाँ कर्म और विद्या का उत्तरी गुरु और दक्षिणी गुरु की तरह जरूर है बिल्कुल हो तो नहीं सकता दोनों शंकर सिद्धांत हो नहीं सकता कहते हैं और विद्या से दोनों को करना था है ना में इसलिए विद्या तो ब्रह्म विद्या नहीं लेते लेते हैं हैं पे क्या है वो देव है उपासना नहीं। नहीं। नहीं। मतलब मोक्षण ब्रह्म विद्या ये नहीं है देवता की उपासना ये देखना अब देखिए यह यहाँ पर यहाँ तो श्रुति अमृतम शब्द स्पष्ट कह रही है ना अमृतम कर्द क्या होता है मोक्ष और उपनिषद जो है कि विद्य है किसके लिए प्रवृत्त हुई मोक्ष के लिए तो मोक्ष को ही बताएगी अमृतम शब्द भी मोक्ष के लिए क्या है कि मोक्ष का ही वचक है तो मोक्ष का साधन यहाँ पर मोक्ष का साधन विद्या ही विद्यापथ से कही गई है देवो का नहीं है नानी साहब यहाँ देवोपासना है चलिए अभी देखेंगे इसमें यह आया है ना यह कर् में देखेंगे यथावस्थित उपदेशवान मतलब यथावस्थित उपदेश को प्राप्त किया होगा उपदेश को प्राप्त को प्राप्त किया हुआ यथार्थ उपदेश को प्राप्त हुए कौन मनुष्य मतलब क्या है कि जो उपदेश को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है ना तो वो दोनों को साक्षात अनुष्ठे जानता है कौन जानेगा जिसने गुरु से उपदेश प्राप्त किया वही तो जानेगा अब देखना विद्याम करके कर परमात्मोपासन रूपां की, की ब्रह्मोपासन रूप विद्या कौन सी विद्या ब्रह्मोपासन रूप विद्या परमात्मा की उपासना रूप विद्या लेना है यहाँ पर उपासना और विद्या कर उपासना और विद्या क्या है पर अद्याम करे तदंग भूत कर्मा काम क्या और तद से क्या लेना है परमात्मा उपासना ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या का अंग भूत अंग अंग ब्रह्म भूत क्या है ब्रह्म विद्या का अंग कर्म रूप विद्या कर्मात्मिक कर्म कर्म? का, का अंग कर्म रूप कौन भी अभिज्ञान कर्म ब्रह्म विद्या का अंग ब्रह्म विद्या का अंग अंग भूत कर्म रूप कौन दो कर्मात्मान का कर्म कर लो कर्म रूप अथवा कर्म है न ब्रह्म विद्या का अंग कर्म एक तदुभगयम इन दोनों को परस्पर विरोध के प्रसंग से मतलब परस्पर में विरोध के प्रसंग से मतलब इन दोनों में क्या है विरोध नहीं है कि विद्या और विद्या और करु में कोई विरोध नहीं शंकर मत में विरोध माना जाता है विरोध के प्रसंग से थे। और सह देखेंगे सह सहवेद साहवेद का क्या अर्थ है साक्षात जनता है सहवेद देखो देखो सुखी में क्या है उभयम साहवेद है ना उभयम साहवेद तो सह क्यूँ कहा कहते अंगा अंगिनो अनु तो कि अंग और अंगी में अनुत्व की समानता होने के कारण अंग और अंगी में अनुष्ठेयत्व की समानता होने के, के कारण मतलब दोनों अनुष्ठे हैं कौन कौन गया। गया। अंग कौन है अंग है अंग है कर्म है अंगी कौन है तो अंग और अंगी में दोनों अनुष्ठे हैं, तो दोनों में क्या रहेगा समानता समानता क्यों रूप है अनुच्छेद रूप दोनों अनु दोनों में अनु रहेगा तो रूप समानता है ना yes. अंग और अंगी में रूप समानता के कारण दोनों को साथ साथ जानता है साथ साथ क्यों जानेगा जब कुछ समानता होगी तभी तो साथ साथ जानेगा yes. साथ साथ कब जाना जाएगा जब दोनों में समानता होगी तो क्या समानता है अनुच्छेद ठीक है साथ साथ अनुत्व की समानता होने से दोनों को साथ जानता है इस प्रकार अविशेषण कार्य सामान्य रूप इस प्रकार सामान्य रूप से दोनों की वेदनीयता वेदनी का कथन है जैसे मनुष्य मनुष्यत्व और मनुष्यता तो एक ही बात है ना मनुष्यत्व और मनुष्यता एक ही है तो वेदनीयत्व भावा वेदनीयता या वेदनीयत्व तो वेदनीय अर्थ होता है जानने योग्य तो जानने योग्य दोनों हुए ना तो वेदनीयता किसमें रहेगी? किसमेंगी वेदनीय है दोनों में? में दोनों रहेगी रहेगी वेदनीयता वेदनीयता वेदनीय है? है? का लगता सावेद इस प्रकार सामान्य रूप से दोनों के वेदनीयत्व का कथन किया गया है दोनों के दोनों के पंक्ति होती है अंग और अंगी दोनों में अनुत्व की समानता होने के कारण उभयम सावेद इस प्रकार क्या कहेंगे उभयम अंगी में अनुत्व की समानता के कारण क्या कहा है? दोनों को साथ साथ जानता है दोनों को साथ साथ जानता है क्यों कहा अंगा और अंगी में अनुत्व की समानता के कारण उभय सावेद ऐसा कहा और इस प्रकार उभयम सावेद इस प्रकार उभयम सा इस प्रकार समान्य रूप से दोनों के विव का कथन है सामान्य रूप सामान्य रूप से दोनों के वेदनीयत्व का कथन क्यों है तो तो अनुत्व तो की समानता के कारण तो लगाइए अंग और अनुत्व की समानता के कारण उभयरंगी में अनुत्ता के कारण उभयम सावेद इस प्रकार सामान्य रूप से दोनों के वेदनीयत्व का कथन किया है वेदनीयत्व का तो वेद्यू समझते है लगेगा तो यदि दोनों के ध्यान देना दोनों के वेदनीयत्व दोनों का वेदनत्व क्यों कहा गया बोलो अनुत्व की समानता के कारण अनुत्व की समानता के कारण दोनों का अनुच्छेत तो की समानता दो दोनों को करना है यहाँ कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं ना कि दोनों को जानना है क्यों? विद्या को जो जानना है विद्या उपाधेय है <La UNlege> उपाधेय मतलब ग्रह और अविद्या क्या है आपका अविद्या है अविद्या क्या है उपाधेय तो दोनों को जानना है क्यों जानना है विद्या को ग्रहण करना है उपादेय उपाधेय ग्रहण करना इसलिए जानना है और अविद्या का त्याग करना इसलिए उससे जानना है अनुस्थे की समानता कहेंगे दोनों को करना पड़ेगा बात ही बोली तो दोनों को उनका कहना है दूसरे पक्ष का क्या कहना है कि यहाँ पर हे और उपाधेय दोनों है ना तो अब देखना न हे यो उपाधे ज्ञातव्य तो वहाँ अनुष्ठेत्व तो साम्यत नहीं है कह रहे पुनः और हे और उपाधेय हे कौन है दूसरे मत तो में उपाधेय कौन है विद्या उपादे में ज्ञातव्यत्व की सामान्यता के कारण सिद्धांत में अनुत्व की सामान्यता मानी गई। और यहाँ ज्ञातव्य क्या है जान्य योग ज्ञातव्य कौन है दोनों तो ज्ञातव्यत्व किस में रहेगा दोनों में कह रहे पुनः हे और उपाधेय विद्या और कर्म में ज्ञातव्यत्व की समानता के कारण ज्ञातव्यत्व की समानता के कारण दोनों को साथ जानता है ये कौन मानेगा दूसरा पक्षी कुछ सिद्धांति कहेगा पुनः है और उपादेय में ज्ञातव्यत्व की समानता के कारण उभय सा वेद नहीं है उभयम सा वेद नहीं कहा है एक बार और देखना वेद अंगा और अंगी में अनुत्व की समानता के कारण इस प्रकार सामान्य रूप से दोनों की वेदनीयता का कथन है लगेगा पुनः हे और उपादेय में की समानता के कारण दोनों के वेदनीयता का कथन नहीं लगेगा पुनः हे और उपादेय में ज्ञातव्यत्व की समानता के कारण वेद्निय... उनके वेदनीयता का कथन नहीं, किसके वेदनीयता का लगता है अच्छा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रथम पंक्ति टिप्पणी हानार्थम ज्ञातव्यम एकम हानम करते त्यागार्थम क्या के लिए ज्ञातव्य एक है कौन दूसरे पक्ष में कौन दुसे है उपादान्थम ज्ञातव्यम अपर मतलब ग्रहण करने के लिए ज्ञातव्य अपर कौन है विद्या यदि भावयंता करते ऐसे मानने वाले ऐसे मानने वाले मानने वाले यहाँ पर भाव है ना या ऐसा मानते हुए ऐसा मानते हुए कदम ऐसा मानते हुए हानार्थम कर्मण हा, त्याग के लिए कर्म का ये वेदनम के साथ अनु त्याग के लिए कर्म का ज्ञान अच्छा क्या उपादान्थम ब्रह्म विद्या या वेदनम और ग्रहण करने के लिए ब्रह्मविद्या का ज्ञान वेदनम का क्या अर्थ है ज्ञान कर्म का ज्ञान क्यों अपेक्षित है हाँ ये मतलब हान त्याग के लिए कर्म का और उपादान के लिए ग्रहण करने के लिए ब्रह्म का ज्ञान यहाँ कहा गया है ऐसा निर्विशेषा द्वैसी कहते हैं ऐसा निर्विशेषा द्वैसी तथा न कहते हैं वैसा नहीं है किंतु सिद्धांति बोलता है वैसा नहीं है कि अंगांगी भाव से दोनों का भी अनुष्ठान के लिए उपादेता ही है अंगांगी भाव से दोनों की भी अनुष्ठान के लिए क्या है उपादेता का ग्राह ग्रह है दोनों दोनों कैसे है कोई त्यागी नहीं है क्यों मृत्यु तीर्थ कहा है ये तो जो त्याग त्याज होगा तो फिर क्या होगा उसका अनुष्ठान करेंगे तो फिर हाँ। आता इसलिए सामान्य रूप से दोनों की वेदनीयता है ऐसा कहा गया मूल में आइए अब ध्यान देना यहाँ पूर्व पूर पक्षी आएगा पूर्व पक्षी ऐसा कहना चाहेगा कि जो है और उपाधे मतलब ज्ञातव्यत्व की की समानता के कारण से रूपा दे में या तब्यु की समानता के कारण दोनों की वेदनीयता कही है दोनों की वेदनीयता कही है अनुत्व की समानता के कारण दोनों की नहीं है वेदनीयता नहीं है नहीं कही क्यों क्योंकि पूर्व में तो कर्म की निंदा भी नहीं है तो कर्म कैसे वेद हो सकता है अन्दम तमाप्रंधी है विद्यालय उपास्य ऐसी इस प्रकार पूर्व में किसकी निंदा भी गई है कर्म की अनुसार तो इसलिए तो अनुच्छेद नहीं हो सकता है तो अनुश्चे नहीं हो सकता है इसलिए वो उपाधेय नहीं है बल्कि क्या है वो हाँ हाँ हाँ वो सिद्धांति बोलेगा है, है। तो बोले थे ना ये पूर्व पक्षी अभी बोल रहा है पूर्व पक्षी कहता है कि पूर्व में अविद्या की निंदा की गई है इसलिए क्या है उसको हे मानना ही ठीक है किसको और जब हे मानना ठीक है तो मतलब क्या हुआ हे और उपाधेय में ज्ञातव्यत्व की समानता के कारण वेदनीयता कही गई है अनुश्चित की समानता से वेदनीयता नहीं कही गई लगाइए तो अब देखना पूर्वम अविद्याया अविद्या टिप्पणी देखना दो नंबर अन्न तमाम पर इस, इस प्रकार पूर्व नव मंत्र में इस प्रकार पूर्व अविद्योपास का नाम मतलब है कि कर्म का आचरण करने वालों की निंदा देखे जाने थे अविद्योपास का नाम क्या है कर्म का आचरण करने वाले क्या हुआ कर्म का आचरण या कर्म का अनुष्ठान करने वाले इस प्रकार कर्मानुष्ठान करने, कर्मान करने वालों की निंदा देखे जाने से किस प्रकार निंदा देखी गई है अनंत माँ इस प्रकार है कर्मानुष्ठान करने वालों की निंदा देखे जाने से किस मंत्र में देखी गई निंदा पुनः प्रकृत मंत्रे पुनः प्रकृत मंत्र कर एकादश मंत्र में विद्या सा अविद्या विद्या के साथ विद्या के साथ अविद्या को जो जानता है विद्या के साथ अविद्या को जो यदि दोनों को जानना मानेंगे ना तो इति ग्रहणम इस प्रकार ज्ञान अच्छा एक मिनट विद्या के साथ अविद्या को जो जानता है इस प्रकार ज्ञान ज्ञातव्य क्या ज्यातव्यत्तु कि हे होने के कारण ज्ञातव्यक है सुनो हम जो बोल रहे हैं उसको तो हमारे शब्दों पर ध्यान देना और सुविधा हो तो कल पूछ लेना शंकाकार का यह अभिप्राय है है के कारण ही उसको मतलब ज्ञातव्यत्व की समानता के कारण ही दोनों को जानना कहा है ज्ञातव्य समानता के कारण ही दोनों को जानना कहा है अनुत्व की समानता के कारण दोनों को जानना नहीं अनुत्व के समानता कारण दोनों को जानना कहेंगे दोनों की वेदनीता कहेंगे दोनों को करना पड़ेगा तो दोनों को करना उचित नहीं है क्योंकि पहले कर्म की निंदा कर दी लगाइए मूल पूर्व में अविद्या की निंदा करने पूर्व में अविद्या की निंदा देखे जाने से किस मंत्र में नवम मंथ में तल तो औचित कर वही उचित है वही आ, उसका ही औचित्य है किसका उचित है कि हे और उपाधे में ज्ञातव्यत्व की समानता के कारण दोनों की वेदनीयता का कथन है ना लग जाता है इसी चेत निर्मूल कहा गया मतलब यदि ऐसा कहना चाहे चेत करना चाहें तो सिद्धांत ही कहता है सुनो तो यदि आप ऐसा कहते हैं कि पूर्व में विद्या पूर्व में अविद्या की निंदा की गई है इसलिए वो क्या है आपका आपकाची है है ना तो फिर अनु नहीं हो सकता है तो फिर की समानता के कारण दोनों को साथ साथ जानना कहा है अनु समानता के कारण साथ साथ जानने को नहीं कहा है तो सिद्धांति कहेगा जैसे है कर्म जैसे कर्म की निंदा देखी गयी वैसे विद्या की भी तो निंदा देखी गई है किस प्रकार तत्वी यू तमो यू हाँ तो यहाँ पर इस प्रकार जो है किसकी निंदा देखी गई विद्या की भी निंदा तो तो देखी गई तो जब विद्या की भी निंदा देखी गई है तो विद्या भी कैसी हो तो तो जाएगी हे की उपाधे हे, हे हो जाएगी तो क्या मानना पड़ेगा ये सूटी दो दो हे के समुदाय को कथन कर रही है दो दो हे के समूह का कथन कर रही है एक दो सुबह की नहीं हुआ है तो सुत कथन कर सकती है क्या तो यदि कहे कि तर्रिकर है तो जो बोलता है ना कि निंदा कर देखे जाने से उसको हे मानना उचित है तर्रीकर तो विद्याया भी निंदितया तो विद्या भी निंदित है किन के द्वारा तत्व तमह तो इस प्रकार विद्या की विद्या की भी निंदा देखे जाने से या विद्या भी निंदित होने से निंदित कौन है विद्या तो निंदिता किसकी निंदी तया नि से एक निंदिता से तृतीय में क्या बनेगा निंदिता या कि विद्या भी निंदित होने से क्या हुआ विद्या भी निंदित हो गई विद्या भी निंदित होने से आ, हो तो दो है के समूह दो है के समूह के कर… दो है के समूह के कथन का प्रसंग होता है दो है के समूह के प्रतिपादन का प्रसंग होता है दो है के समूह के प्रतिपादन दोष हुआ की नहीं हुआ है मतलब जो पूर्व पक्षी कहता था कि अविद्या की निंदा की गई है इसलिए अनुत् समानता के कारण ही नहीं है तो सिद्धांति बोलता है इस प्रकार जो है विद्या की भी निंदा की गई है तो क्या ये ऐसा मानना जाए की एक श्रुति जो है दो तो हे के समूह का कथन कर रही है तो कोई फायदा हुआ तो था तथा सती जो वैसा मानने पर कैसा मानने पर जैसा पूर्व कहता है ना क्या कहता है की हे के कारण कारण नहीं पूर्व पक्षी क्या कहता है ज्ञात तो समानता के कारण क्या कहा गया है दोनों की विघ्ता का गठन और पूर्व में निंदा देखे जाने से विद्या ऐसी है तो कहते हैं तथा सचिव व्यस्ता होने पर उत्तर वाक्य की भी संगति नहीं होती है उत्तर वाक्य भी असंगत असंगत हो जाता है क्यों उत्तर वाक्य क्या कहता है अविद्या मृत्यु के द्वार तो असंगत होता है ना अब यदि ध्यान देना यदि कहे यदि दोनों की निंदा देखी गई है ना तो दोनों की निंदा देखी गई है तो दो हे के प्रसंग आएगा तब तो ये भी भी ये दोनों ले लो कथा सफी कर तो वैसा होने पर मतलब दो दो हे के समूह के का कथन दो दो हे के समूह का प्रतिपादन होने पर दो दो हे के समूह का या दो दो हे को मिला कथन का प्रसंग होने से दो हे को मिला कथन कथन का प्रसंग तो क्या होगा कि उत्तर वाक्य पूरा बिगड़ जाएगा जो है होगा उसे मृत्यु का अधिकमण होगा और अमृत की प्राप्ति होगी हाँ? तो इसलिए वो गलत अब ध्यान देना अभी तो उत्तर वाक्य भी कैसा हो जाता है असंग होता तो है उत्तर वाक्य कौन है अविद्यामृत तीर्थ अविद्यामृत सुनते इसका भाष्यकार अर्थ करते हैं अवयम अर्थ है यहाँ पर करते हैं समाप्ति में देखेंगे प्रावतन कर्म में कौन सा फैस? कौन सा कर्म है ना पूर्व के कर्म में पूर्ण पाप रूप में अच्छा अब देखना नहीं नहीं ये म, मैंने गलत बोला है ये अविद्या नहीं है अविद्या जो शुरू में दिया है कि चोदित कर्मणा विधित कर्म में एक मिनट एक मिनट अविद्या तो अविद्या का यही अर्थ है कि चोदित कर्मणा चोदित कर्मणा का क्या हुआ विहित कर्मणा क्या चोदित का अर्थ होता विहित तो अविद्या का होता है विहित कर्म में और किस और वो किस रूप में विहित होते हैं विद्या के अनुरूप किस रूप से विद्या ने कह न की विद्या के अन्य रूप से विहित कर्म विद्या के अनुरूप से विस शब्द का अर्थ हुआ अविद्या विद्या के अनुरूप से विहित कर्म या विद्या के अन्हित कर्म लगेगा तो आ, क्या अविद्या मृत्यु तीर्थवा मृत्यु तीर है तो अब मृत्यु शब्द का अर्थ आ रहा है किस शब्द का अर्थ आ रहा है ठीक है? हाँ। है तो अब देखना अच्छा देखो मृत्यु शब्द कैसा कैसा ध्यान देना यहाँ पर एक तो बोलते हैं ज्ञान संकोच रूप मृत्यु ज्ञान का संकोच रूप मृत्यु कह रहे हैं ना अभी मृत्यु क्यों रूप है ज्ञान का, का संकोच ज्ञान का संकोच रूप मृत्यु अब सुन, सुनो कहले ज्ञान का संकोच देखना जैसे आपको बताते हैं ना आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप के साथ साथ वो ज्ञान गुण वाली भी है, है? धर्मभूत ज्ञान है ना उसका सूर्य शुर, प्रकाश स्वरूप है और प्रकाश का भी है प्रकाश स्वरूप सूर्य तो उसी स्थान पर रहता है यहाँ पर क्या आता है उसका प्रकाश स्वरूप आता है स्वरूप वही रहता है क्या उसकी प्रभा आती है प्रभा क्या उसका गुण है प्रभा क्या उसका प्रभाव तो गुण है ना इसी प्रकार आत्मा ज्ञान देना क्या ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान गुण वाली है ज्ञान गुण वाली है अब ज्ञान देना तो लेकिन अनादि कर्म व विद्या के कारण क्या हुआ है उसके ज्ञान का संकोच हो गया है उसके ज्ञान का संकोच तो ज्ञान का संकोच होने से वो सबको जान पाता है यदि ज्ञान का संकोच न हो ज्ञान का संकोच कब निवृत्त होता है परमात्म साक्षात्कार से मुक्तावस्था में है ना तो मुक्ता अवस्था में उसके प्रतिबंधक ये ज्ञान के संकोच का हेतु क्या है बोलो कर्म कर्म अनादि कर्म रूप विद्या कर्म है ना जी जी। ज्ञान के संकोच का हेतु कर्म है वो कर्म ब्रह्म साक्षात्कार से निवृत्त हो जाता है तो ब्रह्म साक्षात्कार से क्या निवृत्त होता है कर्म और कर्म क्या होता है ज्ञान के संकोच का हेतु होता है तो ब्रह्म साक्षात्कार होने नहीं, नहीं। पर ज्ञान का संकोच रहेगा क्योंकि ज्ञान के संकोच का हेतु कर्म निपृत हो गया तो वो उस समय ज्ञान किसको विषय करेगा सबको सब उस समय वो सर्व होगा सबको जानेगा परमात्मा को जानेगा आत्मा को जानेगा है ना तो अब ध्यान देना तो अब ज्ञान का संकोच होना अच्छी बात है क्या नहीं है ना तो ज्ञान के इसलिए ज्ञान के संकोच को कहा है मृत्यु क्या कहा ज्ञान के संकोच रूप क्या है यहाँ पे मृत्यु एक मृत्यु शब्द हुआ ज्ञान का संकोच रूप मृत्यु हुई ना और उस मृत्यु का कारण कौन है ज्ञान के संकोच हो गई मृत्यु ज्ञान का संकोच रूप मृत्यु तो इस ज्ञान के संकोच रूप मृत्यु का क्या कारण है बोलो किसका कारण प्राकतन कर्म प्राक्तन और इस प्राक्तन कर्म के लिए ये श्रुति में आया हुआ मृत्यु शब्द है जो पहले लिखा है यहाँ पर भाषण मृत्यु समझो मृत्यु करते हैं कर्म मृत्यु का क्या अर्थ है श्रुति में आए हुए मृत्यु पद का क्या अर्थ है प्राप्तन कर्म बताइए समझ में और वो प्राप्तन कर्म कैसे हैं? ज्ञान के संकोच के हेतु हैं। और ज्ञान के संकोच को भी वास्तुकार मृत्यु कह रहे हैं तो दो मृत्यु शब्द हो गए ना तो एक मृत्यु शब्द का क्या अर्थ है ज्ञान का संकोच रूप ज्ञान का संकोच मुख मृत्यु ठीक है और ज्ञान के संकोच मुख मृत्यु का हेतु भी मृत्यु है वो मृत्यु क्यों रूप है प्रातन कर्म रूप है तो बताइए श्रुति माइ मृत्यु शब्द का क्या हाँ। है ठीक है इस बात को समझ लेना वैसे मृत्यु के बाद डेस होना चाहिए तो अच्छा हाँ। लगता है जैसे अभिद्या के बाद में डे किया है ना है ना तो वैसे यहाँ पर मृत्यु के बाद में डेस होना चाहिए तो मालूम हो जाएगा स्पष्ट की मृत्यु का व्याख्या चल रही है ध्यान देना मृत्यु शब्द दो बार आ गया इसमें है ना तो मृत्यु का हितु मृत्यु ज्ञान का संकोच मृत्यु है और बद्धावस्था में क्या है ज्ञान का संकोच रहता है कि नहीं रहता नहीं। है तो मृत्यु ही समझ गएगा मृत्यु ही चल रही है और इस मृत्यु का हेतु क्या है प्र... पहले भी कर्म तो वो भी मृत्यु तो ऐसे पूर्व कर्मों का अतिक्रमण करके तीर्थ आकर्षण निरव से उल्लंघन की पूर्णता उल्लंघन करके पूर्णता उल्लंघन करके या उनका अतिक्रमण करके मतलब उनको निवृत्त करके उनको नष्ट करके है ना निवृत्त करके निवृत्त करना अत अच्छा है तो उनका पूर्णता उल्लंघन करके किसके द्वारा उल्लंघन होगा बोलो भाई कर्म के द्वारा है ना कर्म के द्वारा उनका उल्लंघन होगा तो कर्म करने बहुत जरूरी है है नित्य नैमित्तिक कर्मुरी नित्य नैमित्त कर्म जो शास्त्रों में कहे गए, गए हैं था और भी जो बहुत सारे कर्म है राष्ट्र कर्म का निवृत्त कर्म के द्वारा कर्म के द्वारा जो पूर्ण पापरूप कर्म पहले व्यक्ति पहले जो किया है वो किम रूप है कर्म पूर्ण पात्र प्राप्त कर्म है और उनकी निवृत्ति किससे होगी अनु हाँ अनुष्ठे कर्म से होगी इसमें जो है ना अनु होंगे, होंगे ये विद्या ये तो कर्म।, कर्म होंगे है ना गौड़ी संप्रदाय में हरि नाम जब को है ना भगवान नाम जब को ही बहुत बड़ा सबसे श्रेष्ठ कर्म मानते हैं उनके यहाँ पर है की यही है और वो संजो का महत्व उतना जोर नहीं देते हैं करें तो अच्छा है जोर उनके आने यहाँ जोर है मतलब तो सबसे बड़ा अच्छा करो मानते हैं है हरी नाम जप मानते हैं भगवान की सेवा पूजा अब कर्म भी समझ लीजिए कि अध्ययन करना भी कर्म है ना शास्त्रों का गुरु की शुश्रूषा करना गीता में क्या आया है? देव दूध गुरु देव दूज गुरु पूजनम शोषम आरोप कथा आगे आचार्योपासनम से वो आचार्य की सेवा ये सब क्या है सब ये कर्म है ये सभी क्या है कर्म है हाँ सब है। ये सब कर्म में है इससे क्या होता है ये ये क्या होती है की मृत्यु कामण होता है इन कर्मों से क्या होता है मृत्यु कामण होता है तभी तो बहुत लोगों की हाँ यही बहुत लोग होते हैं ना चीजें वो सेवा करते करते वो तो सदगति हो जाती है कि उनका जो अंदर से जब खिलता रहता है साधना चलती रहती है और ये सब इससे उनका क्या होता है की कर्म करते करते उनके सभी प्रतिबंधक नष्ट हो जाते हैं जब ना, जब करते हैं हैं ना, ना, ना, ये ये भी भी कर्म है। ये क्या है? कर्म है। कर्म है। और ए, क्या है? कर्म है। और और संकीर्तन फिर एकाकारता बन जाएगी मतलब एक आकार चिंतन होने लगेगा बहुत प्रीति पूर्वक होने लगेगा तो फिर उसका नाम भक्ति हो जाएगा उसके पहले सब कर्म की श्रेणी में आते हैं ये सबकर्म की श्रेणी में है पहले हुँ। हुँ। मतलब वो जो है ना एकाकार चिंतन चलता रहे घंटों बैठा है बीच में दूसरा कोई ध्यान नहीं आ रहा है उस समय वो उपासना तो होती जाती है बीच में ये, ये सब कर्म हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, अब देखिए आगे तो अब यहाँ पर ध्यान देना तो विद्या विद्या करते पूर्वोक्त परमात्मा अनुदर्शन रूपया पूर्व में कही गई परमात्मा का रूप देखो पूर्व में क्या बताया था वो तो, एक अनुदर्शन शब्द कहीं आया का ध्यान एक है ना पूर्व में कही गई परमात्मा का अनुसंधान रूप परमात्मा का पूर्व पूर में कही गई परमात्मा का अनुसंधान रूप या पूर्व में कहा गया परमात्मा का निषिध्यास रूप उपासना रूप विद्या के द्वारा अमृतम अस्ते करते हैं ये पहले अमृतम कर करते हैं ब्रह्म अस्ोति करते तो देखो अमृतम कर अमृत है ये तद अमृतम यह अमृत है अभय है और यह ब्रह्म है यह क्या है तो ब्रह्म को ही अमृत और अभय कहा ब्रह्म को ही किसको कहा अमृत ब्रह्म को क्या कहा अमृत और अभय तो ब्रह्म को अमृत कहा ब्रह्म को अभय कहा तो अमृत पद का क्या अर्थ हो गया इसके अनुसार बोलो अभय मतलब ब्रह्म है ना तो इसके द्वारा अमृत का हो गया ब्रह्म अभय अर्थ हो गया ब्रह्म हमको देखना के द्वारा अमृत गया ब्रह्म इत्यादि सुक्यों में सर्वदोष रही तत्व प्रतीत होने वाला कौन परमात्मा सर्वदोष रही तत्व ज्ञात होने वाला सर्वदोष रही तत्व ज्ञात होने वाले कौन परमात्मा इत्यादि वाक्यों में सर रहित रही ज्ञात होने वाला जैसे बहुत सारी वस्तु में ज्ञात होती है लेकिन दोष रहित तत्व ज्ञात होती हैं हाँ तो इत्यादि वाक्यों में सर रहित रही ज्ञात होने वाला परमात्मा अमृतम का क्या है परमात्मा नम जो ईसा वाक्यूपी में अमृतम शब्द है उसका अर्थ है परमात्मानम और इत्यादि वाक्यों में दोष रही तत्व में प्रतीत हो रहा है और अस्मुत का अर्थ है प्राप्त का क्या है प्राप्नौती अच्छा अब ध्यान देना अत्र कहते अमृत शब्द से मोक्ष प्राप्त हुए पर अमृत शब्द का मोक्ष बोधकत्व तो होने पर भी मोक्ष तो तो का बोध कौन सा शब्द है तो मोक्ष बोधकत्व किसका अमृत शब्द की अमृत शब्द का मोक्ष बोधकत्व होने पर भी तुमरुक्ति नहीं है अत्र का अर्थ है इस एक इस आदमी में ईसावास्त की अमृत शब्द का मोक्ष बोधकस्त होने पर भी पुनरुक्ति रोष नहीं है मतलब एक ही बात को यदि दो बार कहा जाए तो क्या होगा पुनरुक्ति ऐसा क्यों पुनरुक्ति पुनरुक्तिष नहीं है इसको बताते हैं कहते हैं मृत्यु तीर्थवा मृत्यु इत, तीर्थवा यहाँ पर देखना ये मृत्यु का क्या किया है बोलो प्राचीन काल में मतलब ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के विरोधी प्राचीन कर्म यही है ना ये किस अर्थ है मृत्यु का अर्थ है हमने ऑप्शन बताया था ना आपको कि ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक प्राचीन कर्म और यहाँ पर क्या ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक कौन से प्राचीन कर्म है जो कि ज्ञान के संकोच मुख मृत्यु का हेतु हो गए ज्ञान के संकोच मुख मृत्यु का तो ज्ञान के संकोच रूप मृत्यु का जो हेतु है वही क्या है ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति तो के प्रतिबंधक है बस ज्ञान ही है तो यहाँ पर देखना उपाय का विरोधी उपाय कौन है ब्रह्म उपाय कौन है ब्रह्म विद्या तो उपाय का विरोधी मतलब ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति उपाय का विरोधी का मतलब हुआ ब्रह्म विद्या का विरोधी या ब्रह्म विद्या उत्पत्ति की विरोधी मतलब ब्रह्म विद्या उत्पत्ति के प्रतिबंधक हाँ ठीक है ब्रह्म विद्या तो तो तो की उत्पत्ति के विरोधी क्या कहेंगे ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के विरोधी को या ब्रह्म विद्या के विरोधी को बात एक ही है ना कि ब्रह्म विद्या के विरोधी कर्मों के तरण का बोधक है ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के विरोधी कर्मों के तरण का दिल बोधक है तरण मतलब अतिक्रमण ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के विरोधी कर्मो के अतिक्रमण का बोधक है कौन सा वाक्य मृत्युम या यह वाक्य मृत्यु तीर्थवा ब्रह्म विद्या के विरोधी कर्मों के अतिक्रमण का बोधक है पर करते तो इस वाके का क्या होगा कर बात थे थे थे? है पुनरुक्ति दोष नहीं है क्योंकि मृत्युम इस वाक्य का ब्रह्म विद्या के विरोधी कर्मों के अतिक्रमण बोधकत्व है किसका बोध उस वाक्य का मतलब यह मृत्युम तीर्थवा वाक्य ब्रह्म विद्या की विरोधी प्राचीन कर्मो के अधिक्रमण का बोधक है और अमृतम श्रुते फिर ये वाक्य एक से क्या होगा सुनो अमृतम श्रुते ये वाक्य प्राप्ति के विरोधी की निवृत्ति का बोधक है सुनो ऐसा समझिए यहाँ पे कि ये देखिए प्रतिबंधक कर्म दो प्रकार के होते हैं एक प्रतिबंधक कर्म होते हैं ब्रह्म साक्षात्कारात्मक नहीं हो पा रही है क्यों तो प्रतिबंधक कर्म पड़े हुए हैं ठीक है, है? अब कहते है ना की दीर्घ काल तक ध्यान करते हुए कहा जाता है ना हुँ? उपासना करते तो दीर्घ काल तक तो जो ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति होते ही मुफ्त हो जाता है क्या क्योंकि ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति होने पर भी ब्रह्म प्राप्ति के विरोधी कर्म भी पड़े रहते हैं नहीं समझे ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति के प्रतिबंधक मतलब ब्रह्म विद्या के निष्पत्ति ब्रह्म विद्या के विरोधी कर्म ब्रम विद्या के विरोधी कर्म मतलब ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक कर्म ब्रह्म विद्या के विरोधी कर्म क्या मतलब हुआ ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के विरोधी कर्म और जब ब्रह्म विद्या निष्पन्न हो जाए तो फिर कैसे कर्म क्षेत्र रहते हैं ब्रह्म प्राप्ति के, के विरोधी कर्म तो ब्रह्म दो तरह के कर्म हो ब्रह्म प्राप्ति के विरोधी कर्म है ना वो विद्या से नष्ट होंगे विद्या से वो किसके नष्ट होंगे तभी मोक्ष मिलेगा विद्य से हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संसा कर्माणी तस्वीर दृष्टि फरावर बिंदेते ते हृदय ग्रंथी छिद्यंते सर्व संस्थया दृष्टे पराबरे दृष्टे उस परावर कौन है परमात्मा उस परमात्मा का साक्षात्कार होने पर भिन्द्यते हृदय ग्रंथि हृदय की राग आदि ग्रंथियों का भेदन हो जाता है छिद्यंते सर्व संशया सभी संशय का छीण हो जाते हैं और छिद्यंत क्या है छी अंत तस्मिन दृष्टे बराबर है परमात्मा का साक्षात्कार होने पर इसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं इसके सभी कर्म कब साक्षात्कार होने पर तो साक्षात्कार विद्या से जो जिन कर्मों का नाश कहा गया है साक्षात उसमें नहीं नीचे नहीं उसमें नहीं साक्षात्कार आत्मिका विद्या से जिन कर्मो का नाश कहा गया है वो कर्म कैसे है, है विद्या की ब्रह्म प्राप्ति के विरोधी कर्म है न निष्ठे बराबर है कि परमात्मा का दर्शन होने पर मतलब hmm. तो साक्षात्कार विद्या का होने पर साक्षात्कार होने पर उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं तो किन कर्मो का नाम हैद्या की निष्पत्ति के विरोधी कर्म और ब्रह्म प्राप्ति के विरोधी कर्म दो तरह के हुए ना तो जो ब्रह्म प्राप्ति के विरोधी कर्म है वो विद्या से तब क्या मोक्ष हो तो विद्या से मोक्ष होगा कैसे वो तुम कर्मों से जाने का <coughs> अच्छा अभी यहाँ पर देखेंगे कहा गया तमकी लगाना कहते हैं कि मृत्यु तीर्थवा इस वाक्य क्योंकि मृत्यु तीर्थवा वाक्य उपाय कौन है ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या के विरोधी कर्मों के अतिक्रमण का बोधक है और अमृतम और सुत्य वाक्य ब्रम प्राप्ति के विरोधी ब्रह्म प्राप्ति के विरोधी कर्मों की निवृति का बोधक है निवृति का बोधक है निवृति लाभोक्त अर्थ है परक कथन है निवृत्ति हाँ लाभ सब नहीं दे तो भी चलेगा मतलब अमृतम और सुत्य वाक्य ब्रह्म प्राप्ति के विरोधी विरोधी कौन कर्म ब्रह्म के विरोधी कौन ब्रह्म के विरोधी कर्मो की निवृति का बोधक है अत्रे बास, में आई ना हो हाँ। करके मोक्ष प्राप्त जब बराबर है जो, होगा तो वो कर्म जाते ना। जासे जो कहा जाता है जिन्होंने गीता पढ़ी है गीता में क्या आता है ज्ञान आग्नि सर्वकर्माणी भव प्राप्त होती है उसमें ज्ञान आग्निस्तान ज्ञान अग्नि से सभी कर्म दग्ध हो जाते हैं पूर्ण पाक रूप कर्म तो सर्वकर्माणी का भी अर्थ देखना वो आत्मज्ञान का प्रसंग है किसका प्रसंग है अपनी आत्मा का ज्ञान जो परमात्मा का शेष अपना आत्मा है तो आत्मज्ञान रूप अग्नि से सभी कर्म शेष हो जाते हैं लेकिन आत्मज्ञान होने परमात्म ज्ञान शेष रहता है की नहीं रहता है आत्मज्ञान होने के बाद परमात्म ज्ञान करना होगा ना तो वहाँ पर ज्ञान अग्नि सर्वकर्मा धनोषापुर अर्थ होगा की आत्मज्ञान रूप अग्नि के द्वारा आत्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक कर्म नष्ट हो गए आत्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक कर्म परमात्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक बने रहे है ना ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति के प्रतिबंधक भी कर्म बने रहे अच्छा आगे देखना अविद्या मृत्यु प्राप्त स्थित कुछ लोग ऐसा व्याख्यान करते हैं की अविद्या के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करके स्थित क्या अविद्या के द्वारा तो अविद्या से कर्म तो कर्म से मुक्ति तो होगी नहीं तो कर्म से मृत्यु को प्राप्त करके स्थित है कि जब कर्म करेंगे तो जन्म मृत्यु होती रहेगी कर्म करने से क्या होगा जन्म और मृत्यु कि अविद्या मृत्यु प्राप्त स्थित ऐसा व्याख्यान करने वाली ऐसा व्याख्यान करने वाली ये जो लगा है ना अत्र वैसे ये इन्वर्टेड काम उदाहरण चिन्ह अविद्या के पहले होना चाहिए है ना अविद्या मृत्यु प्राप्य अस्त्र के पहले नहीं होना चाहिए उत्तर के लिए ऊपर समझ बस उसमें कहा होना चाहिए कि कि ये अविद्या अविद्यास है किस ये हाँ टिप्पणी है सिर्फ कोई क्या तो देख लेना तो यहाँ तीर्थवागर्थ क्या किया बता सकते प्राप स्थिता तीर्थवा का अर्थ क्या है प्राप्ति है ना अभिद्या से मृत्यु को पाकर स्थित अविद्या करोक्ष नहीं होता है कर्म से जन्म मृत्यु होती है है ना? अब टिप्पणी देखना दो नंबर यद्यपि तीर्थ अर्थ प्राप्ति अर्थक कर से प्राप्ति अर्थ वाला प्राप्ति और सकता कर से प्राप्ति अर्थ प्राप्ति क्या है प्राप्ति रूप अर्थ और प्राप्ति इसका इसकी प्राप्ति और सकता अथवा तीर्थ इस पद का प्राप्ति अर्थ कर हो गया प्राप्ति और स्थित इस इसका अध्यय स्थित इस इसका अध्यार। क्या स्थिति अध्यय स्थित इस पद का अध्यार ऐसी योजना शांकर भाषा में नहीं है ऐसी योजना शंकर भाषा में फिर भी तन मतानुयायी ग्रंथ मतलब क्या है कि शंकराचार्य के मत के अनुयायियों के ग्रंथ कौन है ब्रह्म सिद्धि तो ब्रह्म सिद्धि आदि में स्थित की ब्रह्म सिद्धि आदि में स्थित है क्या ईदृश योजना क्या स्थित है ऐसी योजना वहाँ तो वहां पर किया गया है ब्रह्म कहाख्या तो, तो, तो होगी नहीं बल्कि जन्म मृत्यु होते रहेंगे ऐसा तो उन्होंने कर डाला इस अभिप्राय से तो उसका तीर्थवाद प्राप्त कर दिया ऐसा व्याख्यान करने वाले निर्बाधम कर रहे बिना बाधा के बिना बाधा के अब सुनो यदि कोई कहे कि गंगा को गं, मतलब गंगा का तरण कर गया गंगा का तरण कर गया या गंगाम इसी के गंगा तीर्थवान गंगा का अतिक्रमण करके गंगा को चला गया तो गंगा का तरण करके और तरण, तरण, तरण करके प्राप्ति होता है क्या नहीं होता है चलिए ऐसा भी व्याख्यान करने वाले बिना बाधा के पद वाक्य स्वार की पद की अनुकूलता और वाक्य की अनुकूलता पद की अनुकूलता और क्या उंगणम और उब्र, और उंगण को भूल कर करते भूल कर किसको किसको भूल कर की पद की अनुकूलता तो की अनुकूलता और उंगण को भूल कर तो वो मतलब ऐसा तो होता नहीं है ना कि पद की अनुकूलता और वाक्य की अनुकूलता तो समझ रहे हैं ना नहीं नहीं थोड़ा मैं रुक गया थोड़ा पद वाक्य क्या स्वारस्य में ठीक है ठीक है ठीक है।, है पद की अनुकूलता और वाक्य की अनुकूलता को भूल कुछ असुविधा होगी तो कल फिर बोलूंगा है ना अपनी अविद्या से अपनी अविद्या से स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त करके स्थित है अपनी अविद्या से स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त करके स्थित है ये लोग ऐसा ये कहते हैं ग्रंथकार अब भी उंगण जो है आगे आने वाला है पर तो आप जानते हैं पर तो जानते हैं सुर्खी का अभ्रिंगण आने वाला है आगे आएगा कि अविद्या मृत्यु तीर्थ अविद्या मृत्यु प्राप्त ऐसा व्याख्यान करने वाले बिना बाधा के बिना बाधा के स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त करके स्थित है वाक्य की अनुकूलता और स्मरण करते अपनी ठीक है ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण शांति शांति शांति